हो सके हम सहारा दें अगर जितनों को ना तो कम से कम अपनी तरफ से एक बच्चे को तो दुनिया देखने का मौका जरूर दें उसे हम वो हिम्मत प्रदान करें कि वो दुनिया से लड़ सके आज की इस दुनिया का सामना कर सके सबके सामने सर उठाकर चल सके दुनिया से लड़ सके ज्यादा नहीं बस केवल आपको केवल पाँच हजार एक एक बच्चे के चलने की कीमत केवल पाँच जब हम घर से निकलते हैं सुबह से लेकर रात तक के हमारे खर्चे बहुत हैं हम तब नहीं सोचते एक साड़ी कभी आप खरीदते वक्त सोचती हैं कि ये कितने की हैं नहीं क्या कभी भी कोई भी घर से निकलते वक्त किसी से भी ये प्रश्न करता है कि आज घर का खर्चा कितना देके जाऊं नहीं बस जो होता है करो पर वो एक बच्चे को अगर हम जिंदगी देने जाएँ तो हमें वो एक रकम बहुत भारी लगती है ऐसा नहीं है दिल से संकल्प करो ठाकुर जी की कथा सुनने हम आए हैं तो उसी ठाकुर जी जो हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा खड़े रहते हैं उन्हीं के लिए एक बच्चे को तो जिंदगी आप दे ही सकते हो जितना हो सके जो हो सके दान करो आज मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार कैलाश जी मानव ने केवल अकेले मिलकर कुछ लोगों के सहयोग से नारायण सेवा संस्थान की नींव रखी जो कि उस समय अगर सोचा जाए उस युग में तो असंभव था आज से 20-25 साल पहले इतने बड़ा इतना बड़ा संकल्प करना कोई मामूली काम नहीं है पर फिर भी आज उस संस्थान में रोज रोज नियमित रूप से 80 से 90 प्रति औसत प्रति औसत प्रतिदिन ऑपरेशन ज़रूर होता है वहाँ के प्रतिदिन का भोजन एक मत केवल एक समय के भोजन का खर्चा अगर हम सोचें तो सोचने की बात है कितना होगा पर फिर भी वो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बस मानव सेवा किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो अगर हम में से सब मिलकर एक एक मुठ्ठी अगर हाथ बढ़ाए तो सोचिए अगर अकेला इंसान इतना कर सकता है तो अगर हम सब मिल जाए और अगर एक एक मुठ्ठी हाथ बढ़ाए तो क्या कोई बच्चा भूखा जाए न जाए कोई भूखा नहीं सोएगा सब उठेंगे और उन दुआओं के बारे में सोचिए जो दुआएं आपको उन बच्चों से मिलेंगी वो बच्चे शायद आपको नहीं जानते आपका नाम नहीं जानते पर हमेशा आपको दुआएँ देंगे क्या जाने किस समय कौन सी दुआएं आपके सामने आके खड़ी हो जाएं और आपको कितनी बड़ी विपधता से बाहर निकाल लाएं ऐसा मेरा खुद का अभी कुछ दिन पहले का अनुभव है जो मेरे साथ हुआ मैं मानती हूँ कि क्यों ना हर सतकर्म किया हुआ किसी न किसी रूप में आपके सामने ज़रूर आता है मेरी खुद की अपनी चार दिन पहले की देखी हुई बात है मौत के मुँह से मैं वापस आई हूँ इसलिए मैं मानती हूँ कभी भी कोई भी कर्म किया हुआ खाली नहीं जाता आप आज करोगे आपको कल उसका फल जरूर मिलेगा केवल एक बच्चे की सहायता आपसे जितना हो सके उतना करो पर करो करने की ठानों आगे तो ठाकुर जी अपने आप ही आपका हाथ पकड़ के रास्ता दिखाएंगे मैं नारायण सेवा संस्थान जो कि आज भगवान जाने किस तरह आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संस्था को चलाना इतने लोगों को इतने बच्चों को एक साथ रखना नियमित रूप से रोज इतने ऑपरेशन करना उनका खाना उनका पीना उनका रहना उनके वस्त्र सभी की व्यवस्था जो एक संस्था मिलकर चला रही है तो अगर हम एक एक बच्चे को मिलकर एक एक बच्चे की भी सहायता करें तो आप सोचिए क्या से क्या होगा जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं वहां की छवि ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज आप और हम देख रहे हैं अगर हम सोचेंगे हम चाहेंगे तभी हम हमारे भारत को बदल पाएंगे इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप केवल एक बार एक बार सोचें और करें जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं करते चलो करते चलो आगे तो ठाकुर जी हाथ पकड़ के बढ़ाएंगे ही कहते हैं पोछ लो आंसू दुख के अपनी सबकी जिंदगी में भी दुख कम नहीं होता पोछ लो आंसू दुख के दुख को बांट लो पोछ लो आंसू दुख के और दुख को बांट लो मूल मंत्र है जिंदगी का मूल मंत्र है जिंदगी का प्यार दो और प्यार लो बस प्यार बांटते चलो जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे इस संदर्भ में मैं एक परिवार से आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे राजस्थान का एक स्थान है नोहर वहाँ का एक परिवार श्री लाटा जी जिनके की पुत्र श्री प्रदीप जी श्री श्रीमती रेखा जी यहाँ पर हैं। आज मैं इन्हीं के स्थान पर रुका हुआ हूँ सब ब्राह्मणों की सेवा ये लोग कर रहे हैं तो इन परिवार के मन में आया इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं क्यों ना थोड़ी बहुत सेवा हम भी करें तो मैं चाहूंगा श्री प्रदीप जी और श्रीमती रेखा जी मंच पर आएं, और जो, जो जो बच्चों के लिए जो सेवा देना चाहते हैं वो सेवा यहाँ संस्थान के व्यक्ति खड़े हुए हैं वो प्रदान करें आदरणीय प्रदीप लाटा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेखा जी जोरदार ताली बजाइए और जैसा कि भक्तमाल भक्तमाल की आरती मेरा सबसे निवेदन है आरती करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए प्रदीप भैया आरती करने ऊपर ऊपर याद आरती करने आ जाए माले जी की जय भोलो भक्तमाल जी की जय भक्तमाल जी की जय बोलो भक्त माल जी की जय श्रवण पट करे करेब पाठल करे सुफल जन्म की जय बोलो भक्त माल की जय अग्रदास गुरु आज्ञा ना नाभाजब दीनी भक्तन की चारों जुगति भक्त लि रुचि माला की नी। बोलो भक्त मालिक भक्त भक्ति गुरु भगवत एक तत्व जानो एक तत्व जानो हरि से प्रिय हरिदेव अधिक प्रिय संतन प्रति मानो बोलो भक्त मे भक्त गी हरि महिमा निज मुख प्रभु निज मुख देवी भक्त माल जग भक्तमाली भव सागर तर बोलो भक्त माल दी भक्त स्वरूप माले, माले दिन समझ नरे पावे समझ नरी पावे सुनत भक्ति रस बा दय तुरंत आवे गोल भक्त माली ज्ञान विराग प्रकाशक मुक्ति भुक्ति दाता भू गाता। बोलो जिगुलत माल जि की जय भोलो भक्त माल जि की जय श्रवण पठन पाठन करे श्रवण पठन पाठन करे सुफल जन्म की जय भोलो भक्त पृथ्वी शांतिरापा शातिरूख शाति वनस्पत शांति विश्व देवा शाति ब्रह्म शाति सर्वगुम शांति शांतिरिव शांति श्याम शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति, शांति दे दे। ओम दी हरिओं देवा स्थानी धर्मा प्रथम सन्नहते हा, यत्र पूर्वे अनाक महिम सचंद्र यू साध्यास नाजुंदपुष्प्प्पा ना यहाद्पाजलिर्मया दत्तघ्राण तो परमेश मंत्र पुष्पांजल समर्पयामी बोलिए श्रीमद जी की बोलिए अग्रदास महाराज की जय बोलिए नावादास महाराज की जय बोलिए के की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हमारे बीच वृंदावन से परम संत आदरणीय श्री राम कपूलदास जी चित्रकूटि विराजमान हैं मैं आपके, आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं भक्तमाल की कथा विधिवत प्रारंभ हो उससे पहले कुछ समय के लिए आपका आशीर्वचन हमको प्राप्त हो जाए आदरणीय श्री राम कृपालास जी चित्रकूटि जी महाराज बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री रे नाथ साररंभा श्रीरामंदी मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम पांछाकुभ्य कृपा सिंधु चतिता पावने नमो नम भक्ति भगवंते गुरु चतुर्म बपुए इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक मंगले आदि विचारी रहे वस्तु न और अनु जन को यश गावते हरिजन मंगल रूप संतन मिल निर्णय कियो मतिश्रुत पुराण इतिहास भजबे को दोई दोईशुघर कैहरि कैहरिदास श्री गुरु अग्रदेव याज्ञा दई हरिभक्तन यस गाय भव सागर के तरन को नाहीन और उपाय बार बार बंदन करु श्रीनाभा आभा ऐन काढ़ वेद कू श्री भक्तमान देन हरिजो आये विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मयास तुम पाछ जो और हूँ श्रोता है रसखान खान के शकल मनोरथ उज वो श्री भगवान बोलिए भक्तवशल भगवान की जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज की श्रीमद् अग्रदेवाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री नारायणदास जी महाराज की श्री गोस्वामी श्री, श्री नाभाजी महाराज की श्री मनोहरदास जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्याम सुंदर की कृपा से आइए हम लोग थोड़ी देर बैठ करके श्रीमद भक्तमाल की चर्चा करेंगे कल के प्रसंग में हमने चर्चा की थी जब हमारे जीवन में भगवान की अत्यंत कृपा होती है तभी हमें संतों का संग प्राप्त होता है आज बड़े सौभाग्य की बात है ठाकुर जी की कृपा से श्रीमद भक्तमाल कथा कहने का श्रवण करने का चिंतन करने का मनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है महर्षि गौतम सेवा संस्थान के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है श्रीमद भक्तमाल की परंपरा बहुत प्राचीन है क्योंकि जब से भगवान हैं तब से भक्त हैं और जब से भक्त हैं तभी से भगवान हैं भक्त और भगवान में अनुन्यास्र है भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते एक परंपरा है इसलिए भगवान अपने भक्त के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं सेवा करने के लिए वैसे हमारे पूज्य श्री डॉक्टर संजय सलील जी महाराज श्रीमद भक्तमाल की कथा बड़े विस्तार से सुनाएंगे मैं तो संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कल के प्रसंग में हम चर्चा कर रहे थे भक्तमती मीराबाई के चरित्र को लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी सदृश गोप का प्रेम प्रगट कलजुग ही दिखायो निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गाय दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो बार नबाको भयो गरल अमृत जो पियो भक्ति निशान बजाए के काहू ते ना लजी लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा जी मीराबाई राजस्थान की बड़ी पावन पवित्र नगरी जहां पर बड़े बड़े संत हुए हैं सूरबीर हुए हैं सती हुई हैं ऐसी राजस्थान की भूमि मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ इनके जो पूर्व जन्म के संस्कार थे भक्ति के जन्मजात संस्कार थे ऐसा कहा गया है कि जो जीवन में कोई थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है वो भक्ति के संस्कार कभी नष्ट नहीं होते नामे भक्ते प्रणश्यति ये गीता का वाक्य है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं और ये भक्ति भगवान की प्यारी है तम तु भक्ति प्रियातस्य सततम् सततम प्राण तो या हूतस्तु भगवानों या नीच ग्रहेश जिसके जीवन में भक्ति होती है भगवान बिना बुलाए उनके पास में आ जाते हैं भगवान को बुलाना नहीं पड़ता भगवान के पास में नहीं जाना पड़ता ज्ञानी को भगवान के पास में जाना पड़ता है कर्मकांडी को भगवान के पास में जाना पड़ता है लेकिन भक्त को भगवान के पास में नहीं जाना पड़ता भगवान स्वयं चलकर के आते हैं अपने भक्त के पास में प्रमाण है सबरी जी भगवान के पास में नहीं गई केवल गुरु कृपा प्राप्त करके और एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करती रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चौदह वर्ष का बनवास स्वीकार करके घूमते फिरते और सबरी जी की कुटिया में सोते आए सबरी को भगवान के पास में नहीं जाना पड़ा छोटे से बालक ध्रुव अभी उनकी अवस्था केवल पांच वर्ष की थी देवर से श्री जी से ज्ञान प्राप्त करके मधुबन में पहुंचे केवल पांच महीना तपस्या किया और पांच महीने में उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ध्रुव जी भगवान के पास में नहीं गए श्रीमद भागवत महापुराण में कहा गया है सहस्त्र शीर्षा ततो तत् गुरुत्तमता मधोर वनम भृत्य दृदीक्षा जो सहस्त्र शीर्ष भगवान है नारायण गरुड़ के ऊपर बैठकर के ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए गए ऐसा लिखा हुआ है दर्शन देने गए ऐसा नहीं लिखा है सहस्त्र शीर्षा पी तथो गुरुत्मता मधोर वरम भ्रीद्रिका ग्रीद्रिक आगत दर्शन करने के लिए गए ध्रुव जी के दर्शन देने के लिए नहीं यह है भक्ति की शक्ति तो जिसके जीवन में भक्ति होती है उसको परमात्मा के पास में नहीं जाना पड़ता परमात्मा स्वयं उनके पास में चलकर के आते हैं ऐसे श्रीमद् भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र हैं भगवान के पास में नहीं गए भगवान स्वयं चलकर के अपने भक्त के पास में जाते हैं निरपेक्षम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजा हम नित्यम वो ये अपने भक्तों की चरण रज लेने के लिए अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते मुझे भक्तों की चरण रज मिल गया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं मीराबाई ने भी अपने जीवन में ऐसी भक्ति की है कि स्वयं गिरधर गोपाल चलकर के उनके पास में आए गिरधर गोपाल के पास में नहीं गई गिरधर गोपाल स्वयं चलकर के उनके पास में आए जब ये छोटी सी थी बालिका के रूप में मीराबाई तो एक संत इनके घर में पधारे उनके पास में श्री गिरधर गोपाल जी थे और जो ही मीराबाई ने गिरधर गोपाल की छवि को देखा तो ही मीराबाई रोने लगी बाबा ये तो मेरे ठाकुर जी हैं मुझे दे दो बोले बेटी मीरा ये तेरे ठाकुर नहीं है ये तो मेरे ठाकुर हैं अरे नहीं नहीं बाबा ये मेरे ठाकुर हैं क्योंकि कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था मीरा बाई पूर्व जन्म की गोपी है और गिरधर गोपाल का दर्शन करती भी अपने प्राणों को त्याग दिया था वही छवि उनके हृदय में बसी हुई थी तो गिरधर गोपाल की छवि को देख करके बोली ये मेरे गिरधर गोपाल है और वास्तव में अपने ही गिरधर गोपाल है हम संसार को कहते हैं मेरा मेरा मेरा मेरा और वास्तव में देखा जाए संसार आज तक किसी का हुआ है न माता न पिता न भाई न बंधु न परिवार न स्त्री न पुत्र न धन न संपत्ति जिसको हम अपना मान करके बैठे थे अंत में अपना कोई नहीं हुआ अंत में तो केवल हमारे अगर कोई सगे सच्चे संबंधी हैं तो एकमात्र ठाकुर जी हैं और कोई दूसरे नहीं हम संसार के माया मोह में फंसे हुए हैं में मेरा औरते तेरा में लगे हुए हैं जिनसे हमें नाता जोड़ना चाहिए उनसे तो हम नाता नहीं जोड़ते और जिनसे हमें नाता नहीं जोड़ना चाहिए हम उनसे नाता जोड़ करके बैठे कल कीर्तन में हमने सुनाया था गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मीरा भाई कहती है गिरधर गोपाल मेरे हैं रोने लगी खाना पीना छोड़ दिया बोले जब तक मुझे गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे तब तक न खाऊंगी ना, ना पिऊंगी। अभी पांच वर्ष की अवस्था है मीराबाई की रात्रि के समय जब महात्मा जी सोए तो गिरधर गोपाल ने स्वप्न दिया बोले बाबा अभी तक आपने मेरी सेवा की मैं तो गिरधर गोपाल हूं मैं मीरा का गिरधर गोपाल हूं आप उन्हें दे दो रात्रि में ही जग करके महात्मा जी ने कहा बेटी मीरा यह तेरे गिरधर गोपाल हैं लो संभालो और मीराबाई ने गिरधर गोपाल को स्वीकार किया और ऐसी सेवा की ऐसी पूजा की कि आज तक कोई कर भी नहीं सकता है हम लोग ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं चार चनोरी भोग लगा दिया आले में बैठा दिया ओम जय जगदीश हरे कर दिया और अपने 24 घंटा कामकाज में लग जाता भगवान की सेवा के लिए हमें बड़ी मुश्किल से दो चार मिनट का समय निकालते हैं ऐसा नहीं है परमात्मा ने हमें 24 घंटा का समय दिया है हमारे पास में कितना समय है चौबीस घंटे का छ छह घंटे को अगर विभाजन कर लो सरकार ने भी नौकरी दी है छह घंटे की दस बजे जाओ चार बजे छुट्टी छ घंटा अपने पेट धंधा के लिए नौकरी धंधा के लिए कर लो घंटा सोने के लिए दस बजे सो जाओ चार बजे जग जाओ छह घंटा सोना वाजिब है इससे ज्यादा सोना आयु को समाप्त करता है छह घंटा अपने घर काम काज के लिए कहीं जाना है आना है रसोई बनाना है कुछ भी कार्य करना है ग्रह कार्य छह घंटा हमारे पास में जो बच्चे हैं सुबह तीन घंटा और शाम को तीन घंटा निकाल करके हम परमात्मा के लिए इतना समय दें हम तो कहते हैं छ घंटा भी बहुत अगर लोग सोचे कि बहुत है तो छह घंटा ना सही तीन घंटा दे दो एक घंटा दे दो लोगों के पास में इतना भी समय नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदाजी कहते भैया एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाध तुलसी संगत साधु की हरे कोटी अपराध ज्यादा समय नहीं है तो घड़ी दो घड़ी तो कम से कम सत्संग के लिए समय दो आज संसारी जीव इतना बिजी हो गया है इतना व्यस्त हो हो चुका है कि उसके पास में सत्संग के लिए भी समय नहीं है भगवान के भजन के लिए भी समय नहीं है समय तो निकालना पड़ेगा जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से समय किसी के पास में नहीं है लेकिन समय तो निकालना ही पड़ेगा और तुम समय नहीं निकालोगे तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ में ऐसा समय निकाल करके देगा कि बोले बस अब तो हमें भजन करना ही चाहिए दुख में सुमरन सब करें सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हम सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं और दुख में हम भगवान को याद करते हैं मीराबाई ने सब कुछ छोड़ करके मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई इतना बढ़िया भजन है लोग कहते तो जरूर है मेरे तो गिरधर गोपाल ये बात सब लोग कहते हैं कौन ऐसा जो नहीं कहता भगवान मेरे है, कहते हैं लेकिन आगे की जो कड़ी है वो केवल मीराबाई ने कहा है और करके भी दिखाया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गिरधर गोपाल मेरे हैं और इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है और अपने जीवन में करके दिखाया है जिस परिवार में इनका विवाह हुआ था राणा सांगा के परिवार में चित्तौड़ में मीराबाई का विवाह हुआ गिरधर गोपाल को साथ में ले गई गिरधर गोपाल की सेवा पूजा करती विवाह के बाद में एक रीति होती है कुल देवी की पूजा मीराबाई से कहा गया मीराबाई तुम देवी की पूजा करो मीराबाई ने कहा माताजी जी मैं जानती सबको हूं लेकिन मानती एक को केवल अपने गिरधर गोपाल को बस मेरा मस्तक झुकता है केवल गिरधर गोपाल के आगे और किसी के आगे नहीं यथा तरोर यथातरोल निशेच नेप्यंत ततिष्कंद भुजोप शाखा जैसे वृक्ष के मूल जड़ में पानी डाल दो तो पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है डाली में पत्ती में शाखा में फल में फूल में पानी डालने की जरूरत नहीं है जड़ में पानी डाल दो बस इसी तरह से मीराबाई ने अपने जीवन में गिरधर गोपाल को पकड़ा दूसरे को बिल्कुल आदर सबका करना चाहिए सम्मान सबका करना चाहिए लेकिन एक को पकड़ लेना चाहिए जैसे मीराबाई ने गिरधर गोपाल को स्वीकार किया ऐसे ही अपने जीवन में भी आदर सम्मान सबका करो लेकिन गुरुदेव के द्वारा जिनको पकड़ा दिया गया है हमारे यहां तैतीस करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन गुरुदेव के द्वारा जिनको इष्ट के रूप में मानते हैं स्वीकार करते हैं उनका आदर करो उनका सम्मान करो और उनकी आराधना करो उपासना करो इसी से हमें इष्ट की प्राप्ति होगी भक्ति की प्राप्ति होगी भगवान की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम लेता हूं अब हमारे डॉक्टर साहब संजय सलील जी महाराज बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा श्रवण कराएंगे हम लोग बैठ कर के एकाग्रमन से और कथा को श्रवण करेंगे जय जय श्री राय जय श्री रा जय जय श्री राधे oh. भगवते वा सुदे वायो नमो भगवते वा सुदेवायो वंशी विभूषित नवनीरदा भापता दरुणबिंब पूर्णेन्दुसुंदर मुखार दरविंदष्ण पर तत्व नी मनोजब मरदतुलल्यगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् नूत मुख्य श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये आपदा भार दातापदा लोका श्रीराम भूय भूय नम्यभन तुपेतमेतकृत्यं दुवई पानो बिहकातरा जुवा पुत्रे तनमयतया नेर्वूतहृद मुनिमस्मे तो सच्चिदनंदय विश्वोत्पत्यादिहेतवे हेतव तापत्र श्री श्रीकृष्ण नम गुर्ब्रह्म गुर्ष्णु गुर्देव महेश्वर गुरुर्सा पर्रह्म श्री गुरवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी तिथोर प्रभु जय जय मा खनचोर बोल बाल कृष्ण लाल की श्रीमद भक्तमाल जी की शिवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे से भगवत भग नाम रमणे हरि बोल जय जय राधा रमण हरिभ श्री भक्तमाल की कथा वैसे तो कल प्रारंभ हुई लेकिन पहला दिन ही मान लो कल तो महात्मा का दिन था संस्कार के माध्यम से जो देश विदेश में बैठकर भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सभी भक्तों को ब्यासपीठ से राधे राधे श्रीमद भागवत कथा के श्रोता भक्त हो सकते हैं वैष्णव हो सकते हैं संसारी भी हो सकते हैं लेकिन मेरे भाई बहन इस भक्त माल के श्रोता अगर कोई है तो वो साक्षात मेरे गोविंद और जहां भक्तमाल की कथा होती है वह ठाकुर को बुलाना नहीं पड़ता ना बुलाना नहीं पड़ता मेरे ठाकुर स्वयं भागकर चले आते हैं चले आते हैं क्योंकि भगवान को कभी अपनी कथा अच्छी नहीं लगती भगवान को तो अपने भक्तों की कथा अच्छी लगती है इसलिए भक्तमाल के श्रोता गोविंद है ठाकुर मैंने कल चर्चा की थी थोड़ी सी भूल क्योंकि संस्कार से लोग जुड़े हैं हमारे साथ श्री नाभाजी जन्मां थे बचपन से अंधे पे अंधे थे पांच वर्ष की अवस्था थी जंगल में पड़े थे श्री नाभाजी कहते हैं स्वयं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जंगल से निकल कर जा रहे थे नाभाजी के नेत्रों पर अपने हाथ रखे नेत्र की ज्योति आ गई मेरे भाई बहन श्री नाभाजी ने नेत्र खुलते ही संत का दर्शन कर लिया परमात्मा ने आंखें दी है मेरे भाई बहन आंखें धी हैं। इन आंखों से संसार को ना देखकर भगवान को देखो या संतों को देखो श्री अग्रदेवाचारी जी ने श्री नाभाजी को शिष्य बनाया अपने आश्रम गलता जी लेकर आए गलता जी जयपुर में है मंत्र दिया दीक्षा दी नाभाजी ने एक बात पूछी एक चर्चा में कल विस्तार से कर चुका हूं इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगा बस केवल मुझे लोगों को जोड़ना है इसलिए मैं थोड़े से मैं कहकर बात आगे निकल जाऊंगा श्री नाभाजी ने अपने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैं आश्रम में हूं मैं करूं क्या सेवा बताओ तो केवल दो सेवा बताई नाभा से वो दो सेवा बताई एक सेवा कि संतों की सेवा करना जब संत आए उनके चरणामृत को ग्रहण करना और दूसरा जब संत जब प्रसाद पाकर चले जाएं, तो की शीत प्रसादी को उठाकर ग्रहण करना बस दो ही काम थे बरसों बीत गए और इसी दो सेवा से उनके अंदर वो शक्ति आ गई कि गुरु के ध्यान में भी पहुंचने लगे गुरु के मन में क्या चल रहा है पहुंचने लगे गुरुजी ने आज्ञा दी नाभा को नाभा हाँ जी, गुरु गुरुजी, तुम भक्तों के चरित्रों को लिखो श्री नाभाजी ने कहा बुढ़ गुरु जी अब भगवान के चरित्र लिखने के लिए कहो मैं लिख सकता हूं सबने लिखा है महात्माओं ने लिखा है मैं भी लिख सकता हूं टूटा फूटा लेकिन भक्तों का चरित्र लिखना मेरे बस की बात नहीं है लेकिन गुरु ने आज्ञा दी, तो बोले संभव कैसे है तो गुरु कृपा से, संत कृपा से कहा नाबाजी से बोले तुम नेत्र बंद कर जिस गुरु को बुलाओगे जिस, जिस संत को बुलाओगे वो संत तुम्हारे स्वयं हृदय में आकर प्रेरणा देगा और तुम लिख सकते हो गुरु आज्ञा देनी और गुरु की आज्ञा से संत अपने आप उनके ध्यान में आने लगे और संतों का चरित्र लिखना प्रारंभ कर दिया कहते हैं सब संत लेकिन वृंदावन के रसिक संत नहीं आए गुरु जी हां सब संत आ रहे हैं ध्यान में लेकिन वृंदावन के रसिक संत ध्यान में नहीं आ रहे हैं। क्या कारण है गुरुजी ने कहा रसिकों की आराध्या तो श्री किशोरी जी हैं श्री राधा जी हैं जब तक तुम उनका ध्यान नहीं करोगे तो रसिक संत कैसे आएंगे बस श्री किशोरी जी की वंदना की है और किशोरी जी की कृपा से जितने भी वृंदावन के रसिक जो संत हैं उनके ध्यान में आने लगे चाहे रूप हो चाहे सनातन हो चाहे भट्ट हो चाहे रघुनाथ हो एक एक करके कर रसिक भक्त भी आने लगे भक्तों की माला बना दी मैंने कल बताया था ये भक्तों की माला बन गई और भक्तों की माला किसको पहनाए आ, प्रिया प्रीतम विराजे हुए थे स्वयं राधा और गोविंद के गले में इन भक्तों की माला को पहना दिया श्रीनाभा जी ने भक्तमाल की रचना की उनके लगभग लगभग मैंने सुना है संतों के मुंह से लगभग सौ वर्ष के बाद श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका लेगी वर्तमान में उपलब्ध है ग्रंथ यहां भी है आप लोग देख सकते हैं मैंने कल एक आत्मात्म की चर्चा की एक महिमा भक्तमाल की कहते हैं कि एक अनपढ़ गवार एक आया और प्रियादास जी से कहता है बोले हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझको एक भक्तमाल दे दो प्रियादास जी ने कहा तुझको पढ़ना आता है बोले नहीं आता लिखना आता है बोले कभी गया नहीं बड़ी जब तुझको पढ़ना नहीं आता तो वक्तमान ले जाकर क्या करेगा भैया जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते ना उनको संसार का ज्ञान नहीं होता है अच्छी बात है लेकिन वो बड़े भोले होते हैं भूला भाला सा कहता है बाबा मुझको पढ़ना नहीं आता है तो बोले क्या करेगा ले जाकर बोले बाबा मैंने आपकी मुंह से कथा तो सुनी है इसके अंदर भक्तों का चरित्र तो है तो बोले करेगा क्या बोले इस भक्तमाल को घर में ले जाकर इसका पूजन तो कर सकता हूं इसका पूजन तो कर सकता हूं उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी प्रिया दास जी ने अपने को कर आया और अपने घर में रख दिया और घर में उसका बस केवल एक ही नियम था पढ़ना जानता नहीं था कि भक्तों के चरित्र को पढ़ेगा उसका बस केवल एक ही नियम था कि रोज भक्तमाल का पूजन करता था रोज हमारे वृंदावन में एक संत हैं क्या नाम उनका बिहारीदास जी जो कर, कथा करते भक्तमाल क्या नाम बिहारीदास जी हाँ श्री भक्तमाली बिहारीदास जी महाराज बड़े अच्छे संत हैं बड़ी अच्छी भक्तमाल की कथा करते हैं मुझसे बड़ा स्नेह प्रेम करते हैं एक दिन मुझसे भूल लाला मेरे आश्रम पे आओ मैं चला गया घूमता हूं मेरी पत्नी भी साथ में तो उन्होंने उन्होंने एक कक्ष बना रखा है भक्तों का भक्तमाल के भक्तों का सारे भक्तों का एक कक्ष बना रखा है रोजाना भक्तों उन भक्तों का पूजन होता ऐसे ही वो ऐसे वो अल्लड़ गार भक्तमाल का रोज रोज रोज पूजन करता उसकी श्रद्धा थी कहते हैं बुढ़ापे का शरीर था एक रात को सो रहा था काल आया जाना तो है जाना तो है काल आया कहते हैं यम के दूत आए फंदा बनाकर खींचने लगे उसका कंठ अवरुद्ध होने लगा उसको लगा कि मैं बस जाने वाला हूं घबराया पास में उसका बेटा खड़ा था अपने बेटे से इशारा करकर समझे नहीं कि क्या मंगा रहा है छोटे बेटे ने समझ गया कि रोजाना बाबा जो है भक्तमाल का पूजन करते थे भक्तमाल ग्रंथ को लेकर आए और पिता के हाथ में दिया और उस उस व्यक्ति ने भक्त मालू को अपनी छाती पर रख लिया और जैसी भक्तमालू को छाती पर रखा आ, यम के दूत तो भाग खड़े हुए यम के दूत तो भाग खड़े हुए वो बैठा हो गया बच्चों ने कहा क्या हुआ बोले मुझे लग रहा था कि मेरा समय आ गया है मुझको यम के दूत आए थे लेने के लिए लेकिन भक्तमाल रखा यम के दूत भाग गए बस बेटा मेरा अंतिम समय आ रहा है बस उस उस व्यक्ति ने आंखें घुमा कर देखा आकाश की ओर जैसे ही देखा सारे के सारे संत खड़े थे इधर सूर खड़े थे तुलसी खड़ी थी मीरा खड़ी थी रेदास खड़े थे नामदेव खड़े थे हरिपाल खड़े थे इधर इधर भट्ट खड़े हुए थे इधर जितने भी जितने भी संत जितने भी संतों की कथा भक्तमाल में आती है सारे के सारे संत वहां खड़े होकर उसको बुला रहे थे चल चल चल चल चल तुझे हम लेने आए हैं तू हमारे लोक में चलना तुझे हम यहां छोड़ के नहीं जाएंगे तू तो हमारे साथ में चलना केवल भक्त माल का ये पूजन करने का प्रताप है सुनी नहीं है ग्रंथ को सुना नहीं है केवल कि पूजन किया है पूजन किया है मेरे भाई बहन मैं कहां तक वर्णन करूं इस भक्त का भगवान प्रसन्न होते हैं जानते हो भगवान प्रसन्न कब होते हैं जब कोई भगवान के भक्तों का और जो कोई निरीह जो कोई लाचार होता है परेशान होता है ऐसे व्यक्ति का अगर कोई कोई सम्मान करता है ऐसे व्यक्ति का कोई सत्कार करता है मेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं ये भक्तमाल की बातें ये कथा नारायण सेवा संस्थान आप लोग जानते हुए ये वह संस्थान जो अपिजों के लिए इसका परिचय देना सब जानते हैं कि संस्थान ने क्या किया है जो रिगड़ रगड़ के चलते हैं ऐसे बच्चों को वो उठाता है पैर लगाता है, ऑपरेशन करता है निशुल्क, निशुल्क। अभी भी हजारों बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं और जब कभी मेरी कथा आती है संस्कार पर या आस्था पर आती है बहुत से बच्चों का फोन मेरे पास अपने आप आ जाता है बोले गुरु जी कथा हो रही है तो शायद हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा ऑपरेशन का मैंने की क्यों बोले आपकी कथा होती है भक्तों को प्रेरणा मिलती है दस बीस पचास सौ ऑपरेशन कराने वाले तुरंत आ जाते हैं और हमारा नंबर जल्दी आ जाता है और हमारा ऑपरेशन हो जाता है ऑपरेशन हो, हो जाता है मैंने कहा कि मैं तो सेवा करता हूं सेवा करता एक बार भाव से राधे राधे बोलो जोर से बोलो एक भक्त हुए जिन भक्त का नाम था श्री हरिपाल अद्भुत कथा है बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहन एक एक शब्द भक्तमाल का ऐसा है हृदय में रखने वाला है श्री हरिपाल ब्राह्मण थे विवाह नहीं हुआ था एक किसी अन्य ब्राह्मण कुल की एक कन्या थी उस ब्राह्मण कन्या ने यह शर्त रखी मैं उस ब्राह्मण से विवाह करूंगी जो संत सेवी होगा जो संतों की सेवा करेगा ये मेरी शर्त है बड़ी विचित्र बात है ना आज जब विभाग की बात जब की जाती है तो वधू पक्ष से देखा जाता है कि लड़का पढ़ा लिखा कितना है बैंक बैलेंस कितना है कितने का पैकेज मिलता है कोटी है कि नहीं गाड़ी कौन सी मेंटेन करता है है ना अब तो बायोडेटा आते हैं उसमें तो गाड़ियां भी लिखी रहती हैं कि घर में ये ये गाड़ियां है कि बीएमडब्ल्यू है कि मर्सिडीज है कि फलानी है कि ये लेकिन उस ब्राह्मणी ने शर्त रखी मैं विवाह उससे करूंगी जो संत से भी होगा अब ये शर्त श्री हरिपाल जी ने कहा मुझे मंजूर है मुझे मंजूर है मैं संत सेवा करूंगा विवाह हो गया विवाह हो गया विवाह की पहली रात पत्नी ने फिर शर्त दोहराई स्वामी शर्त याद है ना हा हाँ, मित्र सिर पर हाथ रखकर कहता हूं कि संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा ठीक घर में जो था थोड़ा बहुत उससे संत सेवा होने लगी संत सेवा समझते हो ना बोलो संतों को भोजन कराना संतों को भोजन कराना अगर किसी को कुछ परेशानी है कष्ट है उस कष्ट को दूर करना कोई लाचार है उसको उसकी लाचारी दूर करना ये सब संत सेवा में आता है संत सेवा में आता है जैसे हम लोग लाटा जी के क्या रुके हुए हैं संत ब्राह्मण है इनकी सेवा हो रही है ये परिवार कर रहा है ये संत सेवा है आज सवेरे कह रहे थे लता जी बुरे गुरुजी ये सब आपका है आपका है और आप जैसे चाहें वैसे आप रह सकते हैं देखो ये संत सेवा है घर में जो था उससे साधु सेवा होने लगी अब घर में कब तक रहता घर में कब तक रहता जो था सब खत्म हो गया कुछ संत आए पत्नी ने कहा महात्मा लोग आए हैं बोलो बनाओ बोलो बनाओ कहां से कुछ तो है नहीं अच्छा कोई बात नहीं उधार लिया है बनिया से उधार मांग कर लिया है उधार मांगते संत सेवा करते लेकिन मेरे भाई बहन उधार देने वाला भी कब तक उधार देता उस बनिया ने भी अपना खाता बंद कर दिया लेकिन संत सेवा नहीं रुकी अब कोगी की संत सेवा नहीं रुकी जानते हो क्या करते थे कह दू दुनिया वालों अर्थ उल्टा मत ले लेना श्री हरिपाल जी चोरी करने लगे चोरी करने लगे और चोरी भी जानते हो किसके यहां करते चोरी वैष्णवों के यहां चोरी नहीं करते थे जो भगवान के भक्त होते थे उनके यहां चोरी नहीं करते थे चोरी उसके यहां करते थे जिसने धन संग्रह कर रखा है और अच्छे काम में धन को नहीं लगा रहा नहीं लगा रहा ऐसे के यहां चोरी करने जाते थे संत सेवा करते थे एक दिन एक एक वैष्णव के यहां चोरी करने पहुंचे ध्यान देना एक बार भाव से राधे राधे बोलो एक एक वैष्णव के हाथ चोरी करने आए गलती से वो सो रहे थे खटपट की आवाज हुई ध्यान देना खटपट की आवाज हुई बच्ची ने अपने पिता को उठाया बाबा उठो क्या बात है क्या बात है लगता है चोर आया है लगता है कोई चोर आया है जानते हो उस वैष्णव ने क्या कहा उस वैष्णव ने अपनी बेटी से कहा बेटा चुपचाप सोझा हरिपाल होंगे बेटा चुपचाप सोझा हरिपाल होंगे और कोई नहीं हो सकता चलो अच्छा है धन को लेकर चला जाएंगे तो धन कुछ अच्छे काम में लग जाएगा मेरे भाई बहन धन का उपयोग धन का उपयोग अगर अच्छे काम में लग जाए तो बहुत बड़ी बात है है ना बड़ी बात धन बहुत से लोग जीवन भर धन कमाने के लिए भागते रहते हैं आधे से ज्यादा समय धन कमाने में लगा देते हैं समस्या है फिर धन आ जाता है धन एडजस्ट कैसे करें कहा इन्वेस्ट करें आज धनिकों की आगे समस्या है धन तो कमा लिया है धन तो कमा लिया है लेकिन धन रखे कहां घर में रख नहीं सकते बैंक में रख नहीं सकते कि टैक्स देना पड़ेगा लेकिन उस वैष्णव ने अपनी बच्ची से कहा बेटा सो जा हरिपाल होंगे धन को लेकर जा रहे हैं बेटा ले जाने देना <laughs> कम से कम अच्छे काम में तो धन को लगाएंगे अच्छे काम में लग जाए बहुत बड़ी बात है बात एक ऑपरेशन की नहीं है बात दो ऑपरेशन की नहीं है मुझे बताएं यहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सुन भी रहे हैं वो चाहें तो सौ ऑपरेशन भी करा सकते हैं लेकिन मेरे भाई बहन हर किसी का धन अच्छे काम में लगता भी नहीं है यह भी बात है हर किसी का धन अच्छे काम में नहीं लगता लोगों की गड्डियां पत्ती बनी की बनी रह जाती हैं मैंने बहुत दुनिया देखी है अवस्था छोटी है लेकिन दुनिया देखी देश विदेश में घूमता रहता हूं ठाकुर प्रचार करने के लिए उस वैष्णव ने जब बच्ची से कहा कि ले जाने दो हरिपाल होंगे हरिपाल ने सुन लिया ओ गलती हो गई गलती हो गई एक वैष्णव के यहां में चोरी करने के लिए आ गया और जो धन था वही छोड़कर चले आए कहते हैं इस थैली को छोड़ दीजिए कहते हैं अब हरिपाल जी ने सोच लिया अब चोरी से काम नहीं चलेगा अब मैं डकैती डालूंगा देखो अब चोरी से काम नहीं चलेगा अब तो मैं डकैती डालूंगा और उनको लूटूंगा जो वैष्णव नहीं है मैं उनको लूटूंगा जो वैष्णव नहीं है उनको लूटूंगा काम चालू हो गया काम चालू हो गया डकैती का छुप जाते निकल कर जाते उनको लूट लेते किसके लिए संत सेवा के लिए संत सेवा चलती रही अब एक दिन कुछ संत महात्मा आए घर में फिर कुछ नहीं था पत्नी ने कहा ये जी क्या बनाऊं जल पिला कुछ खिला फिर ठाकुर कहीं ना कहीं से दे देगा विश्वास था विश्वास था मेरे भाई बहन अगर ठाकुर पर विश्वास होता है तो ठाकुर कहां से देता है किसी को नहीं पता मेरी हर साल चौरासी कोस की यात्रा होती है निशुल्क यात्रा बहुत से भक्त वैष्णव यहां बैठे हुए वो जानते हैं पूछना उनसे इस बार करीब 1500 से 1700 वैष्णवों ने यात्रा की इस बार अभी तेरह मार्च को कथा पूरी यात्रा पूरी हुई है रोज गाड़ी वालों को पैसा देना पड़ता है लाखों रुपए तेल में लग जाते हैं सुबह सुबह हम लोग निकले अभी की बात निकले हम लोग कुसुम सरोवर पहुंचे वहां बैठ के सत्संग चल रहा था एक आगरा के एक भक्त हमारे साथ में थे आ गए देखा आगरा के यात्रा नहीं कर रहे थे आए और न जाने उनको क्या प्रेरणा हुई कि बस पचास हजार रुपए की सेवा चरणों में रख के और प्रणाम कर कर चले गए मैं उनको देख रहा था आंखों में आंसू आ रहे थे इधर तेल वाले को देना था मैंने भैया सेवा उठाओ चलते विश्वास होना चाहिए ठाकुर पर विश्वास हो मेरे भाई बहन क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है कहते हैं हरिपाल सोच रहे हैं अब किसको लूटूं किसको लूटूं बैकुंठ में श्रीम नारायण नारायण ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी जी बोले हां बोले मैं तैयार हो रहा हूं तुमको चलना है कहा बोले एक शादी में जाना है एक विवाह में जाना है चलोगी हाँ हा चलो अच्छा मैं भगवान ने कहा तैयार हो जाओ मेरे भाई बहन माताओं से ये कह दिया जाए कि तैयार हो जाओ ये कह दिया जाए कि तैयार हो जाओ ये कह दिया जाए मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कल से दुनिया में पॉलिथिन की थैली बैन हो गई है हंसने की बात नहीं है पॉलिथिन की थैली लेकर कथा में नहीं है बिल्कुल नहीं कपड़े की थैली लेकर आओ क्यों लेकर आते हो पॉलिथिन इसको बंद करना चाहिए और हम लोग घर का कूड़ा खाने की बची हुई सब्जी भरकर फेंक देते हैं उसको गाय खा जाती है और गाय की पेट में थैली चली जाती है और क्या का क्या हो जाता है ध्यान दो भगवान ने कहा रुक्मणी जी से शादी में चलोगी हाँ अब माताओं से कह दो कि चलो शादी में चलो तो फिर श्रिंगार भी करेंगी है ना और जो नई लादने का होगा वो भी लाद लेगी कम से कम रिश्तेदार मिलेंगे तो उन पर इंप्रेशन भी जम जाएगा कि देखो लेटेस्ट फैशन का नेकलेस पहन कर रखा है और लक्ष्मी जी पर कोई कमी है क्या भगवान ने कहा जितना लाद सकती हो लाद लो आ, बिल्कुल सेठानी बननी चाहिए कलकत्ता की बोलो राधे राधे महाराज बिल्कुल सेठानी बननी चाहिए आ, लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है और आप भगवान ने कहा हम सेठ बन जाते बिल्कुल महाराज वो सेठानी बन गई और हमारे ठाकर सेठ बन गए बिल्कुल कलकत्ता के मारवाड़ी बन गए महाराज अब बढ़िया महाराज गली में चैन है प्लास्टेट है ये है वो है महाराज क्या कह अब बढ़िया पगड़ी है मारो थारो करने वाले महाराज चलो मैं चला अब मारवाड़ी ही भगवान बोलने लगे बोलो राधे राधे मैं चाला बोले चालो थारे सागे चालूंगे चालू मारे सागे अब दोनों की दोनों आ। लक्ष्मी ने कहा कि जाना किसकी विवाह में एक भक्त है उसकी विवाह में चलेंगे लेकिन एक बात कहूं बोले हां बोले जिसके विवाह में जाना है उसका पता तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा ठीक है पूछ लेते हैं अब पता पूछने के लिए भगवान हरिपाल के द्वार पर आ गए देखना महाराज द्वार खटखटाया हरिपाल ने द्वार खोला देखा महाराज एक सेठ और सेठानी खड़े हैं बिल्कुल मारवाड़ी महाराज हरिपाल जी ने कहा बोलो भगवान बोले मे लोग एक शादी में जाना चाहवा हने रास्ता को नहीं थे अगर माने रास्ता दे दो बता दो तो थारी कृपा होगी ये हमारी सेठानी है मैं दोनों जानो चाव मुझे इतनी अच्छी मारवाड़ी नहीं आती है हरिपाल जी ने कहा कि हम आपको रास्ता बता देंगे लेकिन अब हम आपको वहां तक छोड़कर आएंगे कुछ तो मिलना चाहिए हाँ हा हा उस तो मिलना चाहिए भगवान ने झोली में हाथ डाला और कुछ सोने के सिक्के निकाल कर कहा ये लो और बाकी जब पहुंचा दोगे तो मारे घने और भी है तो चिंता ना करो मारे घने और भी है तो चिंता ना करो बस थे मारे को पहुंचा दो बोले अब आप, आप रुको मैं आता हूं हरिपाल जी ने पत्नी के हाथ में ये स्वर्ण सिक्के रखे और कहा साधु सेवा करो अभी मैं आता हूं बोले बाकी चिंता मत कर अब साधु सेवा रुकने वाली नहीं है बोले क्यों बोले अभी मैं, मैं काम पे जा रहा हूं बाद में बताऊंगा तुझको अब हरिपाल जी का नियम था हरिपाल जी का नियम था कि जो वैष्णव होते थे उन वैष्णवों को वो नहीं लूटते थे और वैष्णवों का लक्षण क्या है गले में कंटी हो तुलसी की कंटी हो माथे पर तिलक चंदन हो आचार विचार हरिपल जी ने देखा तो कोरो है गली में कंठी भी कोक छापा भी को वैष्णव तो कौन लागे वैष्णव तो कौन ही लागे तो, तो मारो शिकार हो गयो मारो काम बन गयो मारो काम बन गयो ग चलते चलते अब भगवान रुक्मणी जी से बात भी कर रहे हैं मैं लोग आ तो गया एक बात बता थाने बात के पास दो लाख छोड़े थे बैठे हैं ही है। बैठे अच्छा घर में कितने हैं बोले रखे हूं अच्छा कोई बात को नहीं बटे चाल का मैं जमीन खरीद लगा इ कर लेगा मतलब रस्ते में भी संसार की ही बातें कर रहे थे धन की ही बातें कर रहे थे अब तो हरिपाल को यह निश्चित हो गया कि ये वैष्णव नहीं है निश्चय हो गया कि ये वैष्णव नहीं है आगे चलते चलते जब घनघोर जंगल आया हरिपाल जी ने एक सफेद चद्दर दुपट्टा कंधे पे डाल रखा था हाथ में डंडा ले रखा था घनघोर जंगल जैसी आया रुको रुको दोनों रुक गए चलो आगे सपे चद्दर बिछा दी और डंडा हाथ में ले लिया जी ने और डंडा लेकर जानते हो क्या कहते हैं देखो मैं डंडे से मारता भी बहुत हूं पहले मारता हूं फिर लूटता हूं तुम चोखे लागो हो थे मेरी बात सुन लो चुपचाप जो पेन रखा है ना वो सब अटे रख दो नहीं तो डंडे भी खाओगे भगवान बोले ठीक है भैया मैं तो कांपा हा जिसके मारे काल भी घबराता है आज वो हरिपाल के डंडे के सामने कांप रहा है कांप रहा है सामान धरते गए हरिपाल जी बोली थारी बिंदनी खड़ी है उससे भी कहो लक्ष्मी जी बोली ये प्रभु चक्कर क्या है थे तो बोल के आया शादी में चालांगा अठह तो और लीला हो रही है भगवान बोले मने तो डर लागे थे जो बोल रहा है तिब यही करो तिबिया ही करो कोई बात क्यों नहीं लक्ष्मी जी ने सारे आभूषण उतार दिए और हरिपाल बार बार डंडा बजा रहे थे और भगवान कांप रहे थे सब उतार दिए हरिपाल जी ने दोनों को देखा ऊपर से नीचे तक खाली हो गए लेकिन लक्ष्मी जी ने के हाथ में एक बढ़िया अंगूठी थी महाराज माताओं को कुछ गहनों से लगाव भी ज्यादा होता है महाराज तो अंगूठी थी नग था नग ऐसे कर लिया यू कर लिया सोच रहे हैं ये बच जाए तो अच्छी बात है बच, बच जाए तो अच्छी बात है हरिपाल ने कहा कि हाथ में क्या है आ, कुछ नहीं दिखा जो दिखाया अंगूठी कीमती अंगूठी है हरिपाल ने सोचा ये अंगूठी भी मिल जाए तो कितने साधुओं की सेवा हो जाएगी उतारो तू कौन तू भगवान से कहा कि देखो प्रभु ठाकुर जी बोले दे तो वो ऐसे अभिनय कर रही हैं अंगूठी खोलने का ऐसे अभिनय कर रही हैं लेकिन अंगूठी नहीं खोलने निकले कौनी फी है अंगूठी निकल नहीं रही आंख ये फंसी हुई है हरिपाल जी बोले चिंता कौनी मैं निकाल दूंगा और हरिपाल जी ने लक्ष्मी जी की अंगूठी को हाथ मरोड़ा है और मरोड़ कर मरोड़ कर अंगूठी को निकाल दिया लक्ष्मी बिल उठी प्रभु देखो ये हमको लूट रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो भगवान ने लक्ष्मी जी से मानो कहा बोले देवी ये लूट नहीं रहा है इसकी क्या सामर्थ्य जो मुझको लूट सके मैं स्वयं लूटने के लिए आया हूं तो मैं क्या करूं स्वयं लुटने के लिए आया हूं मेरे भाई बहन जो जो मेरा ठाकुर किसी को एक निगाह से देख ले वो जीवन जीवन भर के लिए वो लुट जाता है और आज दुनिया को लूटने वाला आज भक्त के द्वार पर स्वयं लूटने को तैयार है लुट गया लुट गया सब कुछ दे दिया भगवान ने सब कुछ दे दिया और देकर ही भगवान को लगा कि मैंने कुछ नहीं दिया हरिपाल ने एक बार देखा है दोनों को दोनों को देखा जितना सी हुई है समझ गया समझ गया ये सेठ कोई नहीं संसार में जितने भी सेठ हैं, उन सेठों का सेठ भगवान अपने स्वरूप में आ गए हरिपाल ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया चरणों को पकड़ लिया कहा प्रभु मुझसे अपराध हो गया मुझसे अपराध हो गया मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया भगवान ने कहा मैं तो स्वयं लुटने के लिए तेरे पास आया था तेरी गलती नहीं है इस धर्म को ले जा तेरी साधु सेवा कभी रुकेगी नहीं और भी कमी हो तो और दू प्रभु आज आपने तो इतना दे दिया है इतना दे दिया इतना दे दिया प्रभु आप। भगवान जाने लगे हरिपाल ने तनों के चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़कर कहा प्रभु एक बात और कहूं बोले जिसकी जिसकी से, जिसकी वजह वजह से से मुझको आपका दर्शन हुआ वो मेरी पत्नी तो घर पर आपने मुझको दर्शन दिए प्रभु मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो प्रभु मैं चाहता हूं, उसको भी आप दर्शन दे दो प्रभु दर्शन हरिपाल भगवान और लक्ष्मी को लेकर आज आज घर पे आए पत्नी ने कहा जी बहुत देर लगा दी बहुत देर लगा दी सुबह से आपने कुछ खाया नहीं संत लोग आपकी राह देख कर चले गए हरिपाल ने कहा अरे भगवान जल्दी आ जल्दी आ देख कौन आया है संत महात्मा और आए हैं बोले नहीं नहीं हमारे ठाकुर आए ठाकुर आए हैं हमारे ठाकुर आए मेरे भाई में। और आज दोनों को दर्शन हुए अद्भुत दर्शन भगवान जब जाने लगे पत्नी ने कहा बोले प्रभु रोज तो मैं संतों को बनाकर खिलाती हूँ आज मेरे हाथ की रसोई आप पालो मुझे अभागी को भी कृतार्थ कर दो प्रभु कृतार्थ कर दो कहते हैं रसोई तैयार हुई और आज ठाकुर ने और लक्ष्मी ने रसोई पाई है रसोई पाई है और आशीर्वाद दिया कि तेरी साधु सेवा कभी रुकेगी नहीं निरंतर निरंतर तेरी सेवा चलती रहे मेरे भाई बहन भगवान भक्तों के लिए कुछ भी बनने को तैयार हो जाते हैं कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं हम जब ठाकुर का दर्शन करते हैं जब जब भक्त श्रीधाम वृंदावन आते हैं और वृंदावन में आकर जब बांकी बिहारी का दर्शन करते हैं तो भक्त कहते हैं प्रभु तेरी सुंदर मूर्ति को देखकर तो हम लुट गए वहां भक्त लुटते हैं वृंदावन में भक्त लुट रहे हैं लेकिन भक्तमाल में अद्भुत कथा है यहां पर स्वयं मेरा ठाकुर लुट रहा है बस केवल यही अंतर है महाराज यही अंतर है वृंदावन में ठाकुर लूट रहा है वृंदावन में ठाकुर लूट रहा है गोपियों के माखन को लूट रहा है महाराज प्रेम को लूट रहा है मेरा ठाकुर लेकिन इस भक्त भक्तमाल में मेरा ठाकुर स्वयं लूटने को तैयार है लेकिन भक्त तो भक्त हैं फिर भी कहते हैं जब से देखा है बाकी बिहारी तुझे जब से देखा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 से देखा है बाके बिहारी तुझे गुस्से देखा है पाके बिहारी तुझे लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया।, गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया मस्ती में ताली बजाओ जय हो जय हो भैया आप लोग लुटे हो तो दिखाओ ना जय हो है नीनु है बाकी, बाकी, मेरे दिल में समा गई तेरी मेरे दिल में समा गई तेरी झाँकी प्रेम बंधन प्रेम बंधन जहाँ से मेरा छुट गया लुट लुट लुट लुट लुट लुट गया गया गया गया गया गया जब से देखा है पाके बिहारी तुझे जब से देखा है पाके बिहारी तुझे लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया <Austerhet> <maintained> या मस्ती में लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया मैं तो पागल हूं आशिक दीवाना तेरा बोलो मैं तो पागल हूं आशिक दीवाना तेरा तुमसे नाता जुड़ा प्यारे झलिया मेरा तेरी दुनिया से तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया तेरी दुनिया से मेरा दाना उठ गया तो लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया जब से देखा है बांके बिहारी तुझे जब से देखा है बांके बिहारी तुझे हो तो? लुट गया लुट गया कहते हैं जब बलि क्या भगवान बामन आए ना ध्यान देना बातें ना करो बातें ना करो बातें ना करो जब आए तब जब भगवान आए एककूप कम करो दादा वो आदमी कहा चला गया कहते हैं उसी आदमी को बुला दो भैया गड़बड़ करता है तो भगवान बलि के यहां पर जब, जब आए बामन का रूप रखकर उसी को बुलाओ उसी को बुलाओ, जाओ बुला तीन भूमि की बात कही तो गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा बोले बली जानता ये कौन है ये प्रभु है तुझको लूट लेंगे तुझको लूटने के लिए आए हैं तुझको लूट लेंगे तो बलि ने केवल एक बात कही बोले प्रभु लूटने आए हैं गुरुजी जी हाँ। लूटने आए हैं बोले हा एक बात कहूं गुरुजी बोले हा बोले बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े बड़े सन्यासी बड़े बड़े तपस्वी अपनी जीवन भर की साधना के बाद केवल एक बात चाहते हैं कि नंदन-नंदन एक बार हमको निगाह डाल दे और अपनी निगाहों से हमको लूट ले और वो दुनिया लूटना चाहती है और ये लूटने के लिए आए और मैं लूटा नहीं जाऊंगा मैं लूटा नहीं जाऊंगा स्वयं मेरे प्रभु लुटने के लिए आए हैं ऐसे ही एक भक्त भक्तमाल में बहुत से भक्तों का चरित्र है यह तो महीनों की कथा है महीनों की कथा है ऐसे ही एक भक्त श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हुए वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज इनका बड़ा विस्तृत चरित्र आया कहते हैं इनको अपने गुरु से मंत्र प्रदान हुआ इनके संबंध में कथा आई है मैंने संतों के मुंह से सुनी है इस साक्षात स्वयं शेष के अवतार थे स्वयं शेषा अवतार थे वो जब धरती पर आए इनको इनके गुरु ने जब मंत्र दिया और मंत्र देकर केवल एक बात कही गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम बोले रामानुज इस मंत्र को गोपनीय रखना इस मंत्र का उजागर सबके सामने मत कर देना अच्छा क्यों गुरु की आज्ञा है रामानुज ने सोचा कि ये मंत्र में गोपनीय रखूं कहते हैं कि उन्होंने इस मंत्र को सार्वजनिक कर दिया कितने लोगों को मंत्र प्रदान कर दिया जब गुरु को पता चला बोले रामानुज तूने क्या कर दिया इस मंत्र को मैंने बताया था कि तू तो गोपनीय रखना तूने मंत्र उजागर कर दिया तू नरक में जाएगा रामानंद जी ने कहा बोले गुरु जी एक बात कहूं बोले हां जिनको मैंने मंत्र दिया है ये जिन्होंने मंत्र सुना है क्या वो सब नरक में जाएंगे बोले नहीं नहीं जिनके कान में मंत्र पड़ गया उनमें से कोई नरक में नहीं जाएगा सुनकर रामानुज नाचने लगे बोले क्यों नाच रहे हैं रामानुज ने एक बात कही बोले गुरुजी अगर मुझे एक के कारण अगर सबको प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो मैं नरक में जाने को तैयार हूं मारा नाचने लगे गुरु प्रसन्न हो गए आशीर्वाद दे दिया वैष्णवों के वैष्णव संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य अद्भुत विशिष्टा द्वैत इनका सिद्धांत बहुत सी इनके जीवन की घटना है।, है एक बार अपने पूरे परिकर को लेकर ये जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में उन्होंने वहां क्या देखा कि जो वहां के जो पंडा पुजारी जो थे आचार विचार से पूजन नहीं करते थे वहां तो भाव का और प्रेम का भाव है पुरी में तो आप लोग जानते हो अभी संजोक से मेरी कथा कटक में थी तो दर्शन करने का सौभाग्य मिला और वहां पुरी में हमारे श्री भरतिया जी जिनकी की पुरुषोत्तम बाटिका बहुत सुंदर स्थान है तो ब्राह्मणाचार्य जी ने पंडा पुजारी कहा कि आप ये जो पूजन करते हो ये तो वैदिक पद्धति से पूजन होना चाहिए वेदमंत से इनका अभिषेक होना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए क्योंकि श्री संप्रदाय में कर्मकांड का विशेष महत्व है पुजारियों ने मना कर दिया तो ठीक है कोई बात नहीं आप नहीं करोगे तो हम करेंगे अपने बहुत से शिष्यों को लेकर मंदिर में घुस गए सब किसी से कहा कि तुम रसोई बनाओ तुम ये करो तुम वो करो और महाराज मंदिर की पूरी सेवा अपने हाथ में ले ली पंडा पुजारी बेचारे बाहर हो गए प्रभु को प्रार्थना की बोले प्रभु देखो भक्त वो भी हैं भक्त ये भी है भक्त वो भी हैं भक्त ये भी हैं अब ये करण ये ये ये भगवान के ऊपर है कि किस भक्त का पक्ष ले भक्त वो भी हैं और भक्त ये भी है प्रभु ये तो इन्होंने सेवा अपने हाथ में ले ली तो कहा ठीक है कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो जब रात को सारे वैष्णव और स्वयं राम अनुचार्य जी जब सोए हैं भगवान ने गरुण को आदेश दिया कि बोले एक काम करो इन सबको तुम सोते हुए यहां से उठाओ और जहां से आए दक्षिण वहीं भेज दो और सबको सबको समेट कर गरुण जी ने पहुंचा दिया फिर पुनः पंडा पुजारी सेवा कहने का तात्पर्य केवल इतना है मेरे भाई बहन भगवान के दरबार में कर्मकांड नहीं चलता भगवान को अगर पसंद है तो केवल प्रेम पसंद है ठाकुर को प्रेम पसंद है बिंदु जी का एक पद है मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो खोटी उपाय कर लि उपा हाँ कर लोटि उपाय मेरे भया कर लोटि उपाय हाँ कर ले कोटि उपाय मेरे भैया कर ले कोटि उपाय मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लियो कोटिपा मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न बन भरमाए मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न बन भर माय मेरे भैया मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न बन हां। मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न बन भर माए तो ठाकुर कैसे मिलता है ढाई अक्षर प्रेम पड़े तो तुरत प्रगट है जाए हाँ ढाई आखर प्रेम पड़ी तो तुरत प्रगट है जाए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाह कर ले कहते हैं इनके शिष्य थे जिनका नाम था धनुर्दास जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं बड़ी प्रचलित घटना है जानते होंगे उनकी पत्नी सुंदर थी उनकी अपनी पत्नी में बड़ी आसक्ति थी रूप आसक्ति थी एक दिन पत्नी ने कहा भगवान रंगनाथ की सवारी निकल रही है देखने चलें, चलो कहते रंगनाथ की सवारी देखने के लिए आए दुनिया रंगनाथ भगवान को देख रही है और धनुर्दास अपनी पत्नी को देख रही आचार्य की दृष्टि पड़ी सवारी जब स्थान पर पहुंची तो उन्होंने धनदास को बुलाया हाँ बोले तो रंगनाथ की सवारी निकली और तुमने रंगनाथ का दर्शन नहीं किया और तुम किसको देख रहे थे वो, वो मेरी पत्नी थी कमाल है कमाल करते हो भाई रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं करके कर, तुम अपनी पत्नी के रूप को देख रहे थे धनुरादास ने कहा बोले मेरी पत्नी जितनी सुंदर है उतना तो कोई है ही नहीं इसलिए मैं उसको देख रहा था तो श्री रामराजाचार्य जी ने एक बात कही बोले धनुदास तुझसे एक बात मैं कहूं अगर तुझको अपनी पत्नी से सुंदर अगर कोई दिखाई दे तो क्या उसको देखेगा जो नहीं देखूंगा ठीक है कहते हैं भगवान अंगनाथ का पर्दा लगा हुआ था और श्री राम आचार्य जी ने भगवान अंगनाथ से प्रार्थना की बोले हे प्रभु इसकी आसक्ति है इस आसक्ति को समाप्त करो ये मूड नहीं जानता कि इस आसक्ति को इसने कहां लगा रखा है कहते हैं कहते हैं जैसे आचार्य ने पर्दे को हटाया है और कहा ले ठाकुर का दर्शन कर और ने जैसे ही भगवान रंगनाथ का दर्शन किया है आ अद्भुत अद्भुत सुंदर अद्भुत ऐसा ऐसा सुंदर रूप जीवन में कभी नहीं देखा और बस ठाकुर को देखते ही रह गए देखते ही रह गए आसक्ति पत्नी में थी और आचार्य गुरु केवल एक ही काम करते हैं उस आसक्ति को थोड़ा टर्न कर कर थोड़ा मोड़ कर ठाकुर की ओर कर देते हैं यही काम आचार्य लोग करते हैं मेरे भाई बहन प्रेम करना बुरा नहीं है ध्यान देना प्रेम करना बुरा नहीं है प्रेम स्त्री से प्रेम करो प्रेम पुरुष से करो बच्चे से करो बच्ची से करो इससे करो उससे करो प्रेम करना बुरा नहीं है लेकिन भक्तमान कहता है प्रेम करना बुरा नहीं है लेकिन प्रेम का अंत गोविंद के चरणों में आकर ही करना चाहिए प्रेम का अंत गोविंद के चरणों में आकर करो वही प्रेम की उपलब्धि है आसक्ति अटैचमेंट बुरी चीज नहीं है आचार्य लोग कहते हैं हमारे यहां एक सिद्धांत वैष्णव निम्बार्क संप्रदाय वो तो केवल आसक्ति पर ही आधारित है वैष्णवों में चर्चा होती है वो निम्बार्को बोले आसक्ति वैष्णव लोग कहते हैं इस बात को निम्बार कहो बोले आसक्ति संप्रदाय में आसक्ति किसी एक कोई एक वैष्णव महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से आकर प्रार्थना करता है कि मुझको दीक्षा दे दो तो महाप्रभु ने कहा आप आप आपको आसक्ति है बोले नहीं पत्नी में बोले नहीं है बच्चे में नहीं माता में बोले किसी में आसक्ति नहीं है किसी से मुझे प्रेम नहीं करता मेरी आसक्ति किसी में नहीं है तो महाप्रभु ने उसको दीक्षा नहीं दी दीक्षा नहीं दी तो कहा मेरी आसक्ति नहीं है तो आपको दीक्षा देने में आपत्ति क्या है महाप्रभु ने कहा तो आपत्ति है आपत्ति है अगर तेरी आसक्ति पत्नी में होती बच्चे में होती संसार के किसी व्यक्ति में आसक्ति होती तो मेरा काम आसान होता तेरी आसक्ति को थोड़ा सा घुमा देता तेरी आसक्ति को थोड़ा सा मैं मोड़ देता संसार से हटाकर जगत से हटाकर तेरी आसक्ति को मैं जगदीश की ओर कर देता तो मेरा काम आसान हो जाता अटैचमेंट अच्छी बात है वैष्णव लोगों के लिए अटैचमेंट अच्छी बात है लेकिन अंत में वो अटैचमेंट गोविंद के चरणों में जाकर हो ये बहुत बड़ी बात है कहते हैं उन्हीं के उन्हीं के दामाद थे श्री रामानुजाचारी जी के दामाद थे जिनका नाम था श्री लालाचारी जी वो भी वैष्णव थे उनके शिष्य भी थे उनके दामाद भी थे उनके दामाद भी थे तो आचार्य ने उनको एक शिक्षा दी कि बोले तुम संतों को क्या मानोगे बोले मुझसे बड़ा मानो बोले गुरु से बड़ा बोले नहीं नहीं ये भाव रखो बोले नहीं बोले अच्छा एक काम करो सारे के सारे वैष्णवों को तुम अपना भाई बंधु तो बन सकते हो जितने भी संसार में जितने भी वैष्णव हैं उन वैष्णवों को तुम अपना भाई बंधु तो मान सकते हो लालाचारी जी ने कहा भाई बंधु मानने में क्या आपत्ति है तो मैं ठीक है सबसे एक नाता जोड़ लिया बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहन लालाचारी जी ने सब वैष्णवों से एक नाता जोड़ दिया कि मेरे सब भाई हैं देखो मैं एक बात मैं एक बात कथा में हमेशा कहता हूं अगर नाता जोड़ना है या तो हरी से जोड़ो या भक्तों से जोड़ो या तो हरी से जोड़ो या भक्तों से जोड़ो भजने को तो बस केवल दो ही हैं चाहे या या तो हरी या हरि का भगत भजने को दो ही हैं भजने को दो ही हैं और तीसरा कोई नहीं है ना था या तो परमात्मा से जोड़ो या उस परमात्मा की किसी भक्त से जोड़ो तीसरी से संबंध मत बनाओ ना बिल्कुल मत बनाओ अपनी फ्रेंड सर्किल में से उन लोगों को कट कर दो जो ना सत्संग में जाते हैं ना कथा सुनते हैं तुमको गलत जगह ले जाते हैं उनको अपनी लिस्ट में से काट दो लिस्ट बढ़ाओ अच्छे लोगों की लिस्ट बनाओ जो सत्संग में तुम्हारे साथ जाते हो ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाओगे तो लाभ रहेगा लालाचार्य जी ने कहा कि ठीक है सारे के सारे जितने भी जितने भी महात्मा लोग हैं जितने भी वैष्णव हैं वो सब मेरे भाई हैं कहते हैं एक बार उनकी पत्नी ध्यान देना मेरे भाई बहन बहुत एक बार राधे राधे बोलो आप लोग ये कुर्सी ज्यादा आरामदायक लग रही है मुझको महाराज ऐसे बैठे हो महाराज बिल्कुल दो चारों को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं सो तो नहीं रहे आप लोग भैया भक्तमाल की कथा हो रही है फिर भी सोए तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते ना वो भागवंत हैं जो यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं भागवंत हैं महाराज भगवान ने आप लोगों को ही चुना है हर कोई व्यक्ति भक्तमाल की कथा सुनने आ भी नहीं सकता महाराज ये बात नोट कर लेना ये बात नोट कर लेना कितनी मेंबर है तुम्हारे कहा है, है महाराज आते तो सही क्लोजिंग चल रही है है ना थर्टी फर्स्ट की क्लोजिंग चल रही है कम कुछ नहीं चल रहा तेरे भाग खराब है तेरे भाग खराब है ये मान ले बस बेटा तो इस पर अभी कृपा नहीं हुई है बहुत से लुप्त केवल इसी बहाने को बना के बोले महाराज क्लोजिंग का समय मार्च एंडिंग बहुत बहुत काम पेंडिंग पड़ा है जीवन भर पड़े रहोगे जीवन भर रह जाओगे हर साल मार्च एंडिंग आनी है लेकिन ये क्षण फिर आए या नहीं आए मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता जो कृपा के और मेरे संस्कार के भक्त अच्छे हैं बेचारे जिनको इंतजार रहता है कथा का कल से कितनी ईमेल कितने फोन महाराज तीन कब बजेंगे साढ़े तीन कप बजेंगे कथा सुनने को मिले तो भक्तमाल की कथा हर कोई सुन भी नहीं सकता कहते हैं ध्यान देना मेरे भाई बहन एक दिन लालाचारी जी की पत्नी नदी में स्नान करने के लिए गई एक एक शब बहता हुआ जा रहा था ध्यान देना शब की शब ने कंठी पहन रखी थी कंठी थी तो लोगों ने कहा कि लालाचार्य जी की पत्नी स्नान कर रही है कुछ लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे पत्नी जब स्नान कर, कर निकली तो वो एक शव नदी किनारे अटक गया तो लोगों ने कहा कि देखो देखो ये शब बहता हुआ जा रहा है इसका संस्कार भी नहीं हुआ अरे लालाचारी तो सबको ही भाई मानते हैं तो क्या इसका भाई नहीं हुआ पत्नी को सुना कर कह रहे थे ताने मार रहे थे पत्नी भाग कर पति के पास में आई कहती है स्वामी एक शव बहता हुआ जा रहा है और गले में कंठी पड़ी हुई है ऐसा लगता ही कि कोई वैष्णव मरा है लालाचारी तुरंत आए देखा कि गले में कंठी है और लालाचारी ने ये संकल्प कर रखा था कि जितने भी वैष्णव हैं वो मेरे सबरे भाई है बंधु है देखो ये कितनी बड़ी बात है इस संतों की विशेषता है मेरे भाई बहन और आज अपना सहोदर भाई भाई को भाई मानना नहीं चाहता भाई भाई को देखकर आंखें फेर लेता है मैं एक बात कहता हूं भाई जैसा मित्र नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं भाई जैसा मित्र नहीं भाई जैसा दुश्मन नहीं उस शव को उठाकर घर लेकर आए और जैसे भाई का भाई का संस्कार किया जाता है ठीक उसी तरह से उसका संस्कार किया संस्कार करने के बाद दशगात्र किया और जो भी कर्मकांड की जितनी भी क्रियाएं हैं सारी क्रियाओं को किया और तेरे में दिन कहा कि वैष्णव है संतों का ब्राह्मणों का भंडारा करना है रसोई तैयार होने लगी सबके जितने भी गांव में ब्राह्मण थे संतों को ब्राह्मणों को निमंत्रण कर दिया गया कि आप हमारे यहां पर निमंत्रण भोजन करने के लिए आना है लोगों ने कहा ठीक है आएंगे फिर लोगों में काना चालू हो गई एक ने कहा कि आज लालाचारी के यहां पर भोजन किस बात का हो रहा है तो बोले तुमने सुना नहीं कि वो व्यक्ति जो मरा था उसको उठाकर उसी की तेरे ही हुई होगी तो एक ने कहा लालाचारी कैसा है लोग शव को घर से उठाकर बाहर फेंकते हैं ये बाहर के शव को उठाकर घर में लिया नहीं जाएंगे बहिष्कार करो इसका इसका बहिष्कार करो आशु भैया क्या बात है बैठो सीट पर बैठ जा इसका बहिष्कार करो कोई नहीं जाएगा लालाचारी को बात पता चली अपने गुरुजी से कहा गुरुजी लगता है कि कोई आएगा नहीं ऐसी चर्चा सुनने में आई है श्री रामानुचार्य जी ने कहा चिंता मत करो जिनको प्रसाद पाना होगा वो ब्राह्मण लोग आ ही जाएंगे तुम चिंता मत कर तुमने अपना काम किया है रसोई तैयार बनने तो रसोई तैयार हुई इधर भगवान के पार्षद भगवान के पार्षदों ने ब्राह्मणों का रूप बनाया और ब्राह्मणों का रूप बनाकर उस गांव में सीधे नहीं उतरे गांव से थोड़ा दूर उतरे हैं और दूर उतरकर बनठन कर, कर दुपट्टा डालकर तिलक चंदन लगे हुए हैं और सारे इकट्ठे होकर पार्षद लोग चले जा रहे हैं गांव से निकल कर आए गांव वाले के में जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने देखा अरे ये ब्राह्मण से आ रहे हैं लगता है किसी और और गांवों से ब्राह्मण आ रहे होंगे ब्राह्मण लोग चर्चा कर रहे थे लाला चारी जी क्या जाना है वहां पर भंडारा होना है भोजन करने जा रहे हैं अब सारे की सारे सारे की सारे जो पार्षद थे भगवान के पार्षद ब्राह्मण का रूप रखकर आए हैं लालाचारी जी के यहां पर और भोजन प्रसादी पा रहे हैं बड़े प्रेम से अब ब्राह्मणों ने देखा कि ये तो कहां से आ गए अब जब निकल कर जाएंगे तब इनको सुनाएंगे महाराज किसकी आ के आए हो कहते हैं कहते हैं बोले जबल अब गए यहां से हैं तो लौट लौटके भी यहीं से जाएंगे लौट के भी यहीं से जाएंगे अब इनको हम सुनाएंगे वो तो दिव्य थे प्रसाद पाया और वहीं की वहीं ऊपर चले गए बाहर वो इंतजार करते रहे वो इंतजार करते रहे शायद आए नहीं आए अब उनको लगा कि ये कहीं ऊपर के तो नहीं थे अब उनको पश्चाताप होने लगा चलो चलो चलो चलो हम भी रह जाएंगे प्रसाद पाने के लिए जब आए लालाचारी से ब्राह्मणों ने कहा कि अब हमको भी भोजन कराओ लालाचारी जी ने कहा भोजन कहा है वो तो सब चट्ट हो गया वो तो चट हो गया तब क्या करें बोले ब्राह्मणों तो ने जो भोजन किया है वो उनकी शीत प्रसादी बची है तो चाहो तो ले लो चाहो तो ले लो उन पार्षदों की शीत प्रसादी को उन्होंने ग्रहण किया है मेरे भाई बहन ऐसे ऐसे श्री लालाचारी जी जिनको भगवान का कई बार साक्षात्कार हुआ कहते हैं जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है वो वैष्णव वैष्णव नहीं प्रत्येक वैष्णव के गले में कम से कम तुलसी तो होनी चाहिए जो वैष्णव होते हैं ना वो बिना तुलसी का भोग लगे हुए एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते इतुलसी को पवित्र माना गया है तुलसी पवित्र है दूसरा आंवला पवित्र है तीसरा मालती के पुष्प पवित्र है इन, इन, इन, इन, तीनों कहते हैं कि कमल के फूल सात दिन सात दिन अगर बासी हो जाएं तो ठाकुर को नहीं चढ़ते लेकिन मालती का पुष्प कितना भी बासी हो जाए तुलसी कितनी भी बासी हो जाए ठाकुर को अर्पण की जाती है और आंबला ठाकुर को बड़ा प्रिय है आंबला यज्ञ होता है यज्ञ में जब तक आंबला नहीं डले ठाकुर को आहुति अच्छी नहीं लगती कहते हैं कि जब भगवान ने वृंदा को छला तो वृंदा सती होने लगी वृंदा सती होने लगी भगवान ने सोचा कि इसके साथ मैं भी चला जाऊंगा भगवान ने वृंदा की उस चिता को छोड़ा नहीं संतों की मुंह से मैंने सुना है सारे के सारे देवता लोग घबराए पहुंचे लक्ष्मी जी के पास पहुंचे पार्वती जी के पास पहुंचे ब्रह्माणी के पास पहुंचे ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी सरस्वती तो उनकी बेटी थी उनका नाम सावित्री भी था पहुंचे उनके पास, ये? तब तीनों देवियों ने देवताओं को एक एक बीज दिया बहुत ध्यान देना एक एक बीज दिया बोले जहां वृंदा की चिता जली है उन बीज को वहां डाल देना ने जो बीज दिया उस बीज से जब तीन पौधे हुए एक पौधा तुलसी का हुआ एक पौधा आमले का हुआ एक पौधा मालती का हुआ लक्ष्मी के अंश से आमला हुआ पार्वती की पार्वती ने जो दिया उससे तुलसी हुई और जो सावित्री ने दिया उससे मालती हुई इन तीनों को पवित्र माना गया है और तुलसी ठाकुर पर जब तक तुलसी नीचे को तुलसी वृंदा के रूप में हुई और मेरे ठाकुर मेरे ठाकुर शालिग्राम बने हैं कथा बड़ी प्रचलित है आप लोग जानते हो बृंदा के चतित्र को मेरे प्रभु ने चला तो वृंदा ने श्राप दिया कि तुम पत्थर के बनोगे और हमारे ठाकुर मुक्तिनाथ नेपाल में मुक्तिनाथ गंडकी नदी है जहां पर भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं ऐसे मुक्तिनाथ में भगवान मुक्त हुए शालिग्राम के रूप में संजोग की बात देखो सोलह मई से तेईस मई तक हमारी कैलाश की यात्रा है कैलाश मानसरोवर की और चार दिन की यात्रा मुक्तिनाथ की है जो भक्त लोग मेरे साथ जा रहे हैं कैलाश और मुक्तिनाथ की यात्रा करने से ही दोनों यात्राएं पूरी होती है बारह दिन की मात्र यात्रा है उस यात्रा करने को पासपोर्ट चाहिए बिना पासपोर्ट से कैलाश की यात्रा संभव नहीं है मुक्तिनाथ भगवान का दर्शन भी है 108 धाराएं हैं और एक बात और कह दो कि 104 वर्ष के बाद में मई के महीने में ऐसा संजोग आ रहा है कि दिव्य तेज कैलाश में सिर्फ प्रकट हो रहा 104 वर्ष की बाद ऐसी ऐसी एक दिव्य वहां समय आ रहा है ऐसा आप लोग नेट पर भी सर्च कर सकते हैं जो मुझे सूचना मिली है बहुत से लोग कहते हैं बोले महाराज जून के बाद चलेंगे जुलाई में चलेंगे क्योंकि जून मध्य जून से ही बरसात चालू हो जाती है और बरसात में नहीं जाएं तो ही अच्छा है मई अंत में और बस जून तक ही जून के बस दो तीन तारीख तक ही क्योंकि मैं तो हर साल जाता हूं आठ बार होके आया शायद मेरी आठवीं या नौवीं यात्रा है इस बार महाराज जी भी मेरे साथ जा रहे हैं तो प्रत्येक वैष्णव के गले में तुलसी होनी चाहिए तब तो वैष्णव वैष्णव है ऐसे ही एक भगवान के भक्त हुए जिन भक्त का नाम बिल्वंगल क्या नाम बोलो बिल्वंगल ऐसे अद्भुत भक्त हुए देखो बिल मंगल की बहुत लंबी कथा है ये सारी कथा पूरे तीन से चार दिन की कथा है लेकिन विस्तार से नहीं करकर इस चरित्र को हम लोग देखेंगे और भक्तों से हमको जो सीखने को मिले उसको हम ग्रहण करेंगे एक बार जोर से आप लोग राधे राधे बोल दो राधे राधे जोर से बोलो ये कथा कलकत्ता के कला मंदिर से संस्कार के माध्यम से ये इसका लाभ प्रसारण हो रहा है इस कथा के आयोजक हमारे श्री महर्षि सेवा संस्थान एक संस्थान बहुत छोटे समय में इसने बहुत काम किया उत्तरांचल में जो त्रास्ती आई उस त्रास्ती में इसने जो वहां जाकर सेवा की वो सेवा ऐसी सेवा है हर कोई नहीं कर सकता मैं चाहूंगा कि इस संस्थान के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें धन से सेवा तो की जो बिछड़े हुए थे उनको भी मिलाया है और दूसरा इस कथा के साथ एक और संस्थान नारायण सेवा जो कि सेवा का काम भी कर रही है प्रारंभ में इस बच्ची ने कहा था किसी रोते हुए को अगर हम आंसू पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं भगवान हम पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। एक दो तीन चार पांच जो भी संभव हो सके नारायण सेवा का काउंटर लगा हुआ है मेरा सबसे निवेदन रहेगा आप लोग भक्तमाल कथा तो सुन रहे हो साथ साथ कथा के साथ सेवा का काम भी साथ साथ जुड़ता रहे क्योंकि आप सोचोगे महाराज कल करेंगे इतना लंबा समय नहीं है आज का समय है और और कल परसों बस तीन दिन का ही समय है रविवार को तो समापन है और संयोग की बात देखो मुझको जल्दी से कथा पूरी कर भागना है एयरपोर्ट मुझको सूरत पहुंचना है इकतीस से मेरी भागवत की कथा सूरत गुजरात में हो रही इसलिए केवल विचार ही कर रहे हैं और जो लोग संस्कार के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है हाथ जोड़कर कुछ कुछ सेवाएं अपनी दें और भगवान के खाते में अपना नाम लिखवा लें सेवा छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता सेवा तो सेवा है मेरे भाई बहन सेवा सेवा है बिल मंगल दक्षिण में हुए ब्राह्मण कुल में थे एक बड़ी प्रसिद्ध नदी है कृष्ण बेना नदी उसके तट पर रहते थे बस जीवन में एक कुसंग आ गया और उस कुसंग के नाते से घर की साधवी जो पत्नी थी पत्नी को छोड़ दिया और पत्नी को छोड़कर एक वैश्या जिसका नाम चिंतामणि था चिंतामणि के रूप में आसक्त तो हो गए कुसंग आ गया कहते हैं कि इनकी जन्म की एक घटना है एक घटना है पूर्व जन्म की इनकी बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहन अगर थोड़ा सा दिमाग हटा तो बात निकल जाएगी बिल्कुल ध्यान दो अटेंशन मुझको मेरे शोता बिल्कुल जब उधर तो देखते हैं मुझे परेशानी हो जाती हूं इनकी पूर्वन्म की घटना है पूर्व में एक महात्मा थे और इनके जीवन में एक सेवाती साधु और संतों की सेवा करते थे एक दिन इनके यहां पर साधु सेवा होनी थी पास में धन नहीं था क्या करें बड़े दुखी भाव से निकल कर जा रहे थे उन्हें क्या देखा वहां के कोई राजा रहे होंगे राजा की इकलौती कन्या थी वो मर गई और किसी धर्म में ऐसा होता होगा कि जो मृतक है उसके शरीर को जब दफनाया जाता है तो उसके शरीर पर पूरे आभूषण थे पूरे आभूषण के साथ उसको दफनाया गया दफनाकर वो लोग चले गए इनके मन में आया अगर ये तो बेकार पड़े हुए हैं अगर इसको खोद कर मैं इसकी आभूषण को निकाल लूं, तो संत सेवा हो जाएगी सब हो जाएगा जब सब चले गए तो आए और जैसे ही कबर खोदने लगे जैसे ही कबर खोदने लगे कबर में से आवाज आई बाबा मत खोदो क्यों खोद रहे हो मुझको धन चाहिए मुझको धन चाहिए बोले तुमको धन क्यों चाहिए बोले साधु सेवा के लिए धन चाहिए कि बोले अच्छा मैं आपको धन दे दू बोले हा कैसे बोले आप मेरे घर में जाना मेरे पिता से कहना कि जहां मेरा पलंग था पलंग के नीचे थोड़ा सा खोदने पर वहां सोने की दो ईट रखी हुई है मेरे पिता से कहना कि मैंने कहा है वो आपको दे देंगे नहीं दिया तो उन्हें पीछे की बात है आप जाओ तो सही कहते उस कब्र में से जो आवाज आई उसको सुनकर उसके महल में गए राजा से कहा ऐसी ऐसी घटना घटी है राजा ने पलंग के नीचे खुदवाया दो सोने की ईट निकली प्रसन्न हुए सोने की ईट लेकर आए और साधु सेवा में लगाया लेकिन धन कम पड़ गया धन कम पड़ गया अब क्या करें अब कहा से कौन दे उस जो राजकुमारी है उस पर तो धन पड़ा हुआ है अब वहीं पहुंचकर कबर खोदने लगे कब्र ने कहा कि मुझे क्यों खोदते हो बोले मुझको और धन चाहिए कहते हैं कि कबर खोदी कबर खोदकर कर उसके जैसे ही आभूषण उतारे हैं कब्र में से आवाज आई आप एक सन्यासी होकर आपने दो पाप किए आपने मुझ कामनी का स्पर्श किया है और आपने कंचन का स्पर्श किया है जाना नहीं कहते हैं श्राद्ध पक्ष आया श्राद्ध पक्ष आया घरवालों ने कहा पिता की तिथि आ रही है तो श्राद्ध करना चाहिए बिल मंगल कहां है कहा वो तो चिंतामणि के यहां है साधवी पत्नी से कहा सभी लोगों ने कहा बिल से चलो पिता का श्राद्ध करना है नहीं चाहू तब साथ भी पत्नी द्वार पर आई है चिंतामणि के उससे एक बात कही बहन एक बात मैं कहूं तुमसे मैं तुमसे, मैं तुमसे तुमसे कोई शिकायत नहीं करती कि मेरे पति तुम्हारे द्वार पर हैं लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना तो तु कर सकती हूं ये किसी की बात नहीं मानेंगे मानेंगे तो केवल तुम्हारी बात मानेंगे आपको भगवान का नाता है अगर आप जिसको भी मानती हो उस नाते से मेरे पति से इतना कह दो कि पिता का श्राद्ध करना है श्राद्ध करने के लिए घर चले जाए कल पत्नी चली आई चिंतामणि ने बिलमंगल से कहा पिता का श्राद्ध है आपको जाना चाहिए मैं तुमको पले, पले, पले, एक दिन की तो बात है तुम अगले दिन आ जाना क्या बात है इसमें क्योंकि चिंतामणि की बात वो टालते नहीं थे क्योंकि उसके रूप में आसक्ति थी अटैचमेंट था रूप का अटैचमेंट था आए पिता का श्राद्ध किया श्राद्ध हो गया ब्राह्मण चले गए करते करते क्रिया करते करते शाम हो गई रात हो गई बिल मंगल जाने लगे पत्नी ने कहा परिवार वालों ने कहा जा रहे हो रात को रुक जाओ सुबह चले जाना बोले नहीं मुझको जाना है मुझको जाना है मुझको चिंतामणि के पास में जाना है सोचते सोचते चल रहे हमारे यहाँ जो हमारा आश्रम है वृंदावन में तुलसी राम दर्शन स्थल उसके बगल में एक बड़े अच्छे भक्तमाली जी आदरणीय जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी प्राय प्राय जितने भी भक्तमाली हैं सब उनसे ही उनके ही शिष्य हैं शायद आपने भी उनसे ही भक्त तो इनको सब पंडित जी बोलते थे मैं तो बहुत छोटा था बहुत छोटा था तो बड़े भाव से भक्तमाल की कथा करते थे तो भक्तमाली जी कहाँ करते थे कि उनकी पत्नी साध्वी थी पत्नी ने सोचा कि मेरे पति जा रहे हैं मेरे पति जा रहे हैं और नदी में पानी बहुत है कहीं बह नहीं जाए कहते हैं बिलमंगल इधर चल रहे हैं और साध्वी पत्नी ऊपर की तरफ चल रही है सोचती है इस जीवन को रखकर मैं क्या करूं पानी में कूद पड़ी और पानी में डूबकर मर गई कहते हैं जब शव में पानी शरीर में पानी भर जाता है तो शव ऊपर तैरने लगता है इधर बिल मंगल नदी किनारे आए नदी चढ़ी हुई थी कैसे पार करें पंडित जी कहा करते थे भक्तमाली जी कि साथ भी पत्नी जो थी उसका शब बहता बहता आ गया बिलमंगल ने सोचा हो लगता है चिंतामणि ने मेरे लिए नाव की व्यवस्था कर दी है अपने पत्नी के शब पर बैठकर नदी को पार किया जो साधवी पत्नी होती है जीते जीत तो पति की रक्षा करती ही करती है मरने के बाद भी अपने पति की रक्षा की उसने आ, मरने के बाद भी एक कथा पंडित जी सुनाया करते थे जो पुराने भक्त माली हैं वो सब जानते हैं नदी पार हुई रात हो चुकी थी दरवाजा बंद था कैसे जाएं एक सर्प लटका हुआ था एक सर्प लटका हुआ था सोच लगी हो चिंतामणि ने मेरी रस्सी भेजी है देखो हमको अंधेरे में जो रस्सी होती है रस्सी में सर्प का भान होता है लेकिन जब आंखों में गंदगी भरी हो वासना भरी हो तो मेरे भाई बहन वो शाप भी रसी प्रतीत होती है देखो उस विशाल अजगर को पकड़कर ऊपर आए, ऊपर से उनको फिर नीचे आंगन में आना था चुप पुराने लोग हैं गांव में रहने वाले बेचारे वो लोग जानते हैं पहले मकानों के बाहर नालियां नहीं होती थी तो घर का गंदा पानी घर के आंगन के कोने में एक हौदी एक गड्ढा होता था सारा गंदा पानी उसमें इकट्ठा होता था और जब भर जाता था तो उसको जैसे तैसे करकर बाहर फेंकते थे मोटर तो होती नहीं थी नालियां होती नहीं थी गंदा पानी वो इकट्ठा होता था स्नान का बर्तनों का कपड़ों जो भी जो भी हो एक एक तो अब उनको आंगन में उतरना था ऊपर से संजो की बात देखिए ऊपर से जब कूदे अंधेरा था वो उनको वो हौदी गड्डा दिखाई नहीं दिया उस कंधे पानी में ही कूद गए पानी में कूदे आवाज हुई चिंतामणि जागी चोर चोर चोर चोर चोर चोर एक अड्डे से निकलकर आए पूरे पूरे शरीर पर आप समझ सकते हो क्या स्थिति हो रही होगी दुर्गंधी आ रही थी मट्टी गंदगी कीचड़ लगी हुई थी चिंतामणी से कहा मैं मैं मैं हूं चिंतामढ़ी ने मूल भक्त कहता है कि चिंतामणी ने दीपक दिखाया देखा मुंह पहुंचा तुम इतनी रात को इतनी रात को तुम कैसे आए अरे चिंतामणि तुम कहती हो कैसे आए तुम्हें तो सारा इंतजाम किया मेरे लिए मैंने इंतजाम किया हां ने तो मेरे लिए रस्सी भेजी थी कहां रस्सी दिखाओ जो ऊपर जाके देखा रस्सी नहीं थी विशाल अजगर था मारा। था रस्सी दिख रही है तुमने नौका भेजी मेरे लिए कहा है नौका और जैसे किनारे पर आए एक शव पड़ा हुआ था किनारे पर ये शव है तुमको नौका दिखती है देखो तो सही किसका शव है जैसे ही दीपक लेकर देखा है उन्हीं की पत्नी का शव था कांप उठे कांप उठे हो मरते मरते भी बचा गए चिंतामणि की आंखें खुली बहुत से लोग इस घटना को गोस्वामी तुलसी के साथ भी जोड़ देते हैं। लेकिन मेरा पक्ष ऐसा है गोस्वामी जी रत्नावली से मिलने तो पहुंचे थे लेकिन यह कहना कि किसी शब पर गए ये गए ये कहना गलत है ये मुझे बात जमती भी नहीं है जिसको जमती हुए भैया भूखे हमें इसके उसमें नहीं पड़ना लेकिन हमारा मत ऐसा है कि ये बात जमती नहीं है बस बात खत्म करो लेकिन बिल मंगल के साथ ऐसी घटना घटी नाभाजी कहते नाभाजी नाभाजी प्रमाण है इस बात के लिए चिंतामणि ने कहा कि ऐसी प्रीत आप मुझ में करते हो ऐसी प्रीत अगर परमात्मा में तो करते तो तुम्हारा क्या हसर होता महाराज क्या होगा बस आंखें खुल गई मेरे भाई बहन जीवन में केवल एक क्षण ऐसा आता है कि हमारा पूरा पूरा जीवन बदल जाता है एक क्षण जीवन में ऐसा आता है ठीक है आंखें खुल गई आधी रात हो गई थी जाना है चिंतामणि ने कहा कि मैं चली जाऊंगी बोले तुम कहां जाओगी? बोले मैं हरिद्वार जाऊंगी बिल मंगल ने कहा मैं भी जाऊंगा बोले मैं कहा जाऊंगा बोले मैं तो सीधा वृंदावन जाऊंगा महाराज अब रात को करें क्या गवैया थे अच्छा गाते थे चिंतामणि से कहा तुमने संसार को तो बहुत रिझाया है चलो ठाकुर का संकीर्तन करते रात भर संकीर्तन चलता रहा बिलमंगल गाते रहे और वो नाचती रही मस्ती से जिस हमेशा जिस रात को भोग और वासना में वो लोग पड़े रहते थे लेकिन आज उस रात में केवल हरि का नाम ही लिया जा रहा है केवल ठाकुर की भैया थोड़ा सा केवल ठाकुर की चर्चा ही हो रही है रात बीती रात बीती मेरे भाई बहन चिंतामणि चल दी हरिद्वार की ओर ये चल दिए वृंदावन किए रास्ते में उनको एक संत मिले जिनका नाम श्री सोमगिरी जी था सोमगिरिजी ने उनको दीक्षा दी एक वर्ष तक गुरु की सेवा में रहे एक वर्ष तक विद्वान थे गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो वृंदावन चला जाऊं अब मन लगता नहीं है वृंदावन जाने को मन करता है गुरुजी जी वृंदावन जाऊ उनके गुरु वो भी पक्के रसिक थे ठीक है कृष्ण भक्त थे देखो ऐसा नहीं कि जो अद्वैत के प्रचारक हो उनको कृष्ण भक्ति का रंग नहीं चढ़ता प्रमाण है प्रमाण है मधुसूदन सरस्वती पाद पक्के अद्वैत के प्रचारक थे लेकिन वृंदावन में आकर यही कह रहे हैं कृष्णात परम कि तत्व अहम न जाने महाराज घूम रहे घूम खंडानंद जी महाराज परम के प्रवर्तक लेकिन वृंदावन में आकर वो भी कृष्ण की चर्चा करते हैं आदरणीय श्री महाराज वृंदावन के आकर बाकी बिहारी की चर्चा करते हैं कृष्ण रस में डूब गए प्रमाण सब है। जानते हैं इस बात को ऐसा नहीं कि जो सन्यासी हो कि वो उसको कृष्ण भक्ति का रंग नहीं चढ़ता चढ़ है स्वामी जी प्रमाण है खंडानंद जी महाराज जब वो भक्ति की व्याख्या करते थे तो ऐसा लगता था कि उनके मुंह से साक्षात भक्ति की थारा निर्जरित हो रही जब वो वेदांत की चर्चा करते थे ऐसा लगता था उनसे बड़ा कोई वेदांति नहीं लेकिन फिर भी भक्ति तो भक्ति है उन पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ा वृंदावन में आकर बिल मंगल चल दिए चल दिए वृंदावन के लिए चलिए मन कर रहा है मन कर रहा है वृंदावन जाने का संत के साथ चलोगे तो पहुंच जाओगे बिल मंगल वृंदावन की ओर चल रहे हैं मन से चले बोलो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे ग चल रेंदा वहीं पे मिलेंगे शाम, राध राध तो शाम राधे राधे गाएंगे तो वहीं पे मिलेंगे शाम राधे राधे गए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गो वृंदावन में है जमुना किनारा बृंदाबन में जमुना किनारा जमुना किनारे में बहती है धारा जमुना किनारे में बहती है धारा जहाँ भी हरे शाम श्याम राधे राधे गाएंगे जहाँ बिहार शाम-शाम राधे द बने चलने बृंदा वन धाम राधे रध गए चलने बृंदा बन धाम राद अबु तो आस यही मेरे मन की बोलो दू तू तो आस यही मेरी मन की धूल बनू मै श्री चरण की धूल बनू में श्री चरण की।, की।, की राधा शरण विश्राम राधे राधे गाएंगे बोलो बोलोगी राधे शरण विश्राम राधे राधे गए मन चल रे बिंदा बन धा राधे कहते हैं बिलमंगल जल्दी चल रही वृंदावन की चलते चलते रास्ते में एक नदी किनारे रुके क्या देखा एक सुंदर सी स्त्री स्नान कर रही है उसकी रूप को देखकर आसक्त हो गए कहते हैं स्नान करकर वो स्त्री चलने लगी उसके पीछे पीछे चलने लगे स्त्री ने देखा समझ गई एक बात कहूं पूजबा श्री डोंगरे जी महाराज एक बहुत अच्छी बात जिन्होंने डोंगरे जी को सुना है वो डोंगरे जी ऐसे ही बोलते थे डोंगरे जी का वाक्य मुझे आज भी याद डोंगरी जी कहा करते थे अगर स्त्री किसी को एक निगाह देख ले तो वो समझ जाती थी कि कितने पानी पांगे डोंगरे जी की शब्द समझ गई वो घर के अंदर आई वो घर के अंदर आई और ये घर के बाहर बैठ गए कहते हैं बिल मंगल जी के घर बाहर बैठे हुए हैं उस स्त्री के पति आए देखा संत वेश में बैठा है। अरे आ, आ, आप बाहर बैठे अंदर आओ। अंदर आओ, लेकर आए पत्नी से कहा तुम क्या कर रही हो संत भगवान आए हैं पत्नी ने कहा आपको बता रही कि इसने क्या, क्या किया? मिशनान कर रही थी मुझे देखकर पीछे पीछे चले लेकिन वो वैष्णव से जी थे दोष को नहीं देता अतिथि आए हमारे यहां पर उनका सम्मान होना चाहिए पत्नी को आज्ञा दी काम करो श्रृंगार कर कर जाओ और जो उनका भिष्ट हो उसको पूरा कर शेषता होती दोष देखना भी नहीं चाहिए कहते हैं पत्नी जब आई है बिलमंगल ने देखा मनी मन सोचा कि ये कितने अच्छे लोग में उनकी उनकी भगवान में करे कोई परेशानी आए मंदिर में जाकर ठाकुर से बोल दो मंदिर में जाकर ठाकुर से बोल दो तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा ये इतना बड़ा होकर दुखियों से प्यार करें ये इतना बड़ा हो करी ये इतना बड़ा हो गए दुखियों से प्यार करे ये इतना बड़ा हो गए दुखियों से प्यार करे छोटे हो या हो बड़े ये सब से प्यार करे छोटी हो या हो बड़ी ये सबसे प्यारी कर का कहना ई मान लेते हैं हम भक्तों का कहना ई मान जाते हैं हम भक्तों का कहना ई मान जाते हैं हम भक्तों का कहना ई मान जाते हैं मेरे दुख के समय कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं जब कोई नहीं आता मेरे श्याम